कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के बारहवें मंत्र के भाष्य का विचार थोड़ा अवशिष्ट है बारवा मंत्र है इस सर्वेश भूतेशु गूढ़ो आत्मा प्रकाशते दृश्यते त्व्रया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी इसमें जो सर्वाभ्यंतर निरतिशय सूक्ष्म तथा व्यापक तत्व के रूप में पुरुष बताया गया है उसकी सर्वाभ्यंतरता को श्रुति बता रही है एस यानी अव्यक्तात्पर पुरुष सर्वेश आत्मा तो ये सबकी आत्मा है तो अव्यक्तात्पुरुष पर इससे तत्पदार्थ बताया गया है तत्व तत्वमशी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का परामर्शक है एक प्रकार से यहाँ पर ये सर्वनाम, प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है न प्रकृत अर्थ है विष्णु का जो परम स्वरूप है परमात्मा का जो निरूपाधिक स्वरूप है वह उसी को बताने के लिए विष्णु के परम पद को बताने के लिए से परत्व अर्थादि को बताते बताते निरति से परत्व रूपेण पुरुष को बताया गया जिस पुरुष को वो है तत्वसी वाक्यातर्गत तत्पदार्थ और उसी का परामर्शक हो रहा है यहाँ पर एस शब्द इसलिए एस शब्द का अर्थ निकलेगा शोधित तो तदर्थ और यही सर्वभूतेषु आत्मा तो प्राणी मात्र में सब के अंतर्यामी के रूप में प्राणी मात्र का अधिष्ठान यही है आत्मा है तो आत्मा शब्द से तो तमर्थ को बताया जा रहा तमर्थ है साक्षी साक्षी ही है अंतरात्मा प्रत्येगात्मा और ये एक की नहीं दो की नहीं सब की प्रत्येगात्मा है इसलिए सर्वभूतेशु में बहुवचन है और सर्वेशु यह सर्वनाम है इसका संकोचक कोई ना होने से सर्वेशु भूतेशु शब्द से लेना है ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत स्तंभ है संसार में जो चौरासी लाख प्रकार की यौनिया हैं उनमें सबसे निकृष्ट योनि का परामर्शक स्तंभ शब्द है का मतलब हुआ कि प्राणी मात्र की प्रत्येक आत्मा एष और ये और आत्मा में सामनाधिकरण मुख्यार्थ में मुख्य एकत्व अर्थ में, में है जैसे तत्वमसी में समानाधिकरण है अय आत्मा ब्रह्म में समानाधिकरण है प्रज्ञान ब्रह्म में समानाधिकरण है ऐसे सर्वेषु भूतेषु एष आत्मा इसमें जो आत्मा और येष शब्द तमर्थ का वाचक तमर्थ का बोधक जो आत्मा शब्द और तदर्थ का वाचक येष्द इनका जो समानाधिकरण प्रयोग है वह मुख्य एकत्व अर्थ में है अभेद अर्थ में है इसलिए तदर्थ और तमर्थ का अभेद बताने वाला यह कठोपनिषद का महावाक्य है एस सर्वेशु भूतेषु आत्मा ये हो गया तदर्थत्मर्थ का आभेद एकत्व जीव ब्रह्म एकत्व। यही वाक्य अर्थ होता है का मतलब जीव ब्रह्म रूप ही है सबकी प्रत्येक आत्मा है का अर्थ हुआ तो कहा यदि ब्रह्मरूप ही जीव है तो इसका अनुभव क्यों नहीं होता अनुभव नहीं होता क्यों तो कहते न प्रकाशित तो क्यों नहीं प्रकाशित होता तो गूढ़ वो गूढ़ यानी आवरुप है, है। किससे अवरुप है तो अविद्या ये उसका आवरण है आभानापादक आवरण और असत्वापादक आवरण उभ प्रकार का आवरण अविद्या ही है और वो अविद्या है मिथ्या कल्पित इसलिए ज्ञान से निवृत्त होती है असत्वापादक आवरण निवृत्त होता है परोक्ष ज्ञान से आवानापादक आवरण की निवृत्ति होती है अपरोक्ष ज्ञान से तो उभ प्रकार का आवरण कल्पित है, इसलिए ज्ञान निवर्त्य है अन्यथा यदि ये आवरण सत्य होगा तो ज्ञादेव तो कैवल्यम तमे विदि अतिमृत्युमेति इत्यादि, ज्ञान मात्र से मुक्ति बताने वाली श्रुति का बाध प्रसंग आएगा अतः ये कहा गया कि यह केवल ज्ञान निवर्तित होने के कारण कल्पित है कौन ये ब्रह्मात्म एकत्व एक आवरणभूता अविद्या माया ये कल्पित है कल्पित होने पर भी भास्कर भगवान ने कहा कि अहो ऐसा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि ये, ये जो भगवान की माया है बड़े आश्चर्य में डालने वाली है वस्तुत जीव ब्रह्मरूप होता हुआ भी नहीं जानता अपने आप को कहने पर भी तुम ब्रह्मरूप हो ऐसा श्रुति कह रही है डिंडिमघोष कर रही है लेकिन अपनी ब्रह्म रूपता का अनुभव नहीं कर पाता जिस माया के कारण वह माया आश्चर्य के तरह है भाष्य में इसलिए एक प्रयोग आया न कि अहो क्या है हाँ अति गंभीरा अहो अति गंभीरा दुर्अगा विचित्रा माया बड़ी ये परमात्मा की माया विचित्र है और जो है नहीं जो है वैसा ज्ञान होने नहीं देती वास्तविक स्वरूप को अवृत्त करती है और जो नहीं है तदात्मक दिखाती है जीव को अनात्मा कार्यक्रम संघातात्मक जीव है नहीं लेकिन अनादि काल से कार्यक्रम संघात रूप ही जीव को बता रही है उसी में आत्मबुद्धि करा रही है और जो हैं ब्रह्मरूप जीव वस्तुतः वह उसका वास्तविक स्वरूप उसके सामने नहीं आने देती उसे आवृत्त करके रखती है ये बड़ी विचित्र माया है और इसी माया से आछन्न है आवृत्त है, ये गूढ़ शब्द से बताया गया सबकी प्रत्येक आत्मा रूप ब्रह्म वह सब प्राणियों के लिए गूढ़ है माया से आछन्न है वो माया रूपी आवरण जिसका निवृत्त होता है उसे प्रत्येक आत्मा के रूप में ब्रह्मानुभूति होती है बताया जा रहा है एक शंका करते हुए ननु इत्यादि से यहां से भाष्य बाकी है अठहत्तर पृष्ठ पर कि ननु विरुद्धम इदम उच्य मधीरो न सोचती और न प्रकाशते कहा पहले श्रुति ने कहा अशरीरम अशर शरीरेशनसुअवस्थित महाुमात्म मीरो न शोच का जो अनित्य शरीरों में जो अशरीर नित्य अशरीरनीतिशय व्यापक आत्मस्वरूप है उसे मत्वा यानी अनुभूय धीरह यानी विद्वान आत्मज्ञ न सोचे तो मत्वा शब्द से बताया गया कि आत्मा का ज्ञान होता है और अब कहा जा रहा है कि न प्रकाश थे तो आत्मा का अनुभव ही तो आत्मप्रकाश है तो आत्मप्रकाश होता है ये पूर्व पूर्व में कह करके अब यहाँ पर आत्म आत्मा न प्रकाशते ये कहना पूर्व से विपरीत प्रतीत होता है पूर्वा पर विरुद्ध वचन है ये पूर्वापर विरोध उपस्थित हुआ इस प्रकार की ये शंका यहाँ पर की जा रही है कि नु विरुद्धम इदम उच्यते आप पूर्व न प्रकाशते आत्मा ये जो तो कह रहे हो आप अपने ही पूर्व वचन का विरोध कर रहे हो पूर्व में तो कहा कि विभूमात्म मत्वा धीरो न सोचती तो विभु आत्म आत्मनम मत्वा का अर्थ आत्म प्रकाश होता है तो मत्वाधीरो न सोचती और न प्रकाशते कथन ये दोनों वाक्य पूर्वा एक दूसरे से विरुद्ध प्रतीत होते हैं ये शंका हुई इसका समाधान करते हुए कहा जा रहा है कि नद एवं तो ये तद एवं न यानी ये जो दोनों श्रुति के वचन हैं ये एक दूसरे से विरुद्ध नहीं है इनमें परस्पर विरोध नहीं है एवं न का अर्थ है आपको प्रतीत हो रहा है विरोध ये श्रुति मत्वा धीरो न सोचेति विवेकी के लिए कहा धीर शब्द का प्रयोग करके कह रही है कि आत्मा का अनुभव किसको होता है धीर को विवेकी को जिसकी संस्कृत बुद्धि है संस्कृत बुद्धि है का मतलब जिसके जिसके बुद्धि में साधना से निवर्त्य सारे दोष निवृत्त हो गए जिसके बुद्धि में से निर्दोष बुद्धि है ब्रह्म साक्षात्कार में उत्पत्ति में प्रतिबंधक एक भी दोष जिसके बुद्धि में नहीं है वो है संस्कृत बुद्धि धीर और उसे कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान होता है और आत्मा न प्रकाशते यह वचन बता रहा है कि जो असंस्कृत बुद्धि है जिसके बुद्धि में ब्रह्म साक्षात्कारोदय में प्रतिबंधक एक भी दोष विद्यमान हो तो उसे ब्रह्म आत्मत्वेन न प्रकाशते ये श्रुति कह रही है तो श्रुति के सामने अलग अलग दो अधिकारी हैं एक शुद्ध बुद्धि दूसरा अशुद्ध बुद्धि तो अशुद्ध बुद्धि वाले के लिए श्रुति कह रही है कि आत्मा न प्रकाशते शुद्ध बुद्धि वाले के लिए श्रुति कह रही हैं कि मत्वाधीरो न सोचेति इसलिए कोई विरोध नहीं है ये यहां पर कहा जा रहा है कि नहीं तद एव असंस्कृत बुद्धे अभिज्ञवात न प्रकाशते इति उक्तम तो जो असंस्कृत बुद्धि है यानी अशुद्ध बुद्धि है ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से ग्रस्त बुद्धि वाला है उसके लिए अभिज्ञ उसे जान ब्रह्म का आत्म रूप से ज्ञान होना संभव न होने से श्रुति ने कहा कि न प्रकाशते अविवेकी के दृष्टि को लेकर के कहा कि न प्रकाशते और दृश्यते तेतु और श्रुति कह रही है यहाँ पर दृश्यते ते या मत्वाधीरो न के तरह दृश्यते तेग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी तो यहाँ सूक्ष्मदर्शी वो है जो आ, अंतिम दोष माना जाता है विपरीत भावना और वो विपरीत भावना भी शिथिल पड़ गई है साक्षात्कार के उत्प, उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं बन रही है जिस व्यक्ति के बुद्धिस्थ विपरीत भावना ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं बनती तो अंतिम दोष भी इसका अर्थ है कारक रूप नहीं रहा तो वो व्यक्ति यहां सूक्ष्म बुद्धि है सूक्ष्मदर्शी है अनायास उसकी अहंता फिर आ, ब्रह्म को ही मैं के रूप में आलम मन करेगी क्योंकि निधि ध्यास परिपक्व हो गया अनिधिध्यासन से ही विपरीत भावना शिथिल पड़ती है नहीं तो परोक्ष ज्ञान होने के बाद असत्वापादक आवरण निवृत्त होने पर भी विपरीत भावना यदि कारक रूपा है शिथिल नहीं पड़ी है अभी तो कार्यकर है कारक रूपा है का मतलब कार्यकर है कार्यकर उसका होना है विपरीत भावना का स्वरूप है अनात्मा शरीर आदि का आत्मरूप से संस्कार उसी को विपरीत भावना कहते हैं, तो वह अहम वृत्ति को अपना जो विषय है अनात्मा शरीर आदि उसी को आलंबन बनाने के लिए पकड़ करके खींच करके ले जाए परोक्ष रूप से निश्चित जो ब्रह्म स्वरूप है उसको अहम वृत्ति का आलंबन न बनने दें अपितु तो अपना जो विषय है विपरीत भावना का वो है शरीरादि और उसी शरीरादि को अहम का आलम्बन बनाने के लिए जबरदस्ती अहम को खींच करके ले जैसे गीता के स्थित प्रज्ञा के लक्षण में कहा गया तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नाव तो जैसे तूफान, समुद्री तूफान नौका जिस दिशा में जा रही है उससे विपरीत दिशा वाला तूफान नौका को जबरदस्ती विपरीत दिशा में ले जाता है ऐसे ही तत् विपरीत भावना से भावित मन प्रज्ञा यानी परोक्ष रूप से निश्चित जो स्वरूप है तद विषय वृत्ति बुद्धि और उस वृत्ति को अहम वृत्ति को परोक्ष रूप से निश्चित स्वरूप हो गया अहम ब्रह्मास्म्या का प्रज्ञा और उस प्रज्ञा को बलात्च करके ले जाता है किधर अपने विषय में विपरीत दिशा में ब्रह्म तो है प्रत्येक शरीरादि है अप्रत्यक बाह्य तो बाह्य शरीर आदि को आलंबन बनाने के लिए अहम वृत्ति को ले जाता है वह विपरीत भावना से भावित मन वह विपरीत भावना जिसकी शिथिल पड़ गई है कारक रूप नहीं रही है यदि अहम वृत्ति अनायास ब्रह्म को विषय नहीं बना रही तो समझना चाहिए परोक्ष ज्ञान होने के बाद भी विपरीत भावना नामक दोष विद्यमान है और वह निवृत्त होता है से उसके लिए प्रयत्न पूर्वक अपनी अहम वृत्ति को विपरीत भावना जिधर ले जाना चाहती है वहां से रोक करके प्रत्येक आत्मभूत ब्रह्म को ही आलम्बन बनाने के लिए वो प्रयत्न करना होता है और इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं जो ये प्रयत्न जैसा जैसा बढ़ता है निधिध्यासन बढ़ता जाता है सफल होता जाता है और करते करते परिपक्व होगा तो फिर विपरीत भावना की विरोधी शुभ भावना वो शुभ भावना है ब्रह्म का आत्म रूप से संस्कार वह दृढ़ होगा बुद्धि में क्योंकि बुद्धि में जैस, जो जैसी वृत्ति बनेगी वैसा ही वह वृत्ति संस्कार बुद्धि में डालती है और एकाकार ही वृत्ति बार बार बनती रहेगी तो वो प्रथम वृत्ति ने डाले हुए संस्कार को अनंतर होने वाली वृत्तियां मजबूत करती है दृढ़ करती है सुदृढ़ करती है तो प्रथम निधिध्यासन में बनी हुई वृत्ति से जो शुभ संस्कार पड़ा वह निधिध्यासन के अभ्यास काल में होने वाली जो अहम ब्रह्माष्टमी इत्याकारक प्रयत्नपूर्वक वृत्तियाँ हैं उससे दृढ़ द्रड़ से दृढ़तर वो पूर्ववर्ती संस्कार होता जाता है शुभ संस्कार एक समय ऐसा आता है कि शुभ संस्कार अति बलवान होता है और उसके सामने दुर्बल पड़ जाती है विपरीत भावना अशुभ संस्कार तो यही शिथिल होना है उसका तो जो बलवान होगा वही अपने विषय के ओर अहम वृत्ति को ले जाएगा तो शुभ संस्कार यदि बलवान होगा तो अहम वृत्ति के उदय के साथ साथ शुभ संस्कार के विषय को आलमन बनाएगी अहम सुबह संस्कार का विषय है ब्रह्म का ब्रह्मात्मिक उसी को आलमन बनाएगी वाक्यर्थ तो ये माना जाता है ऐसा हो रहा है जिनका वे सूक्ष्मदर्शी वो ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित बुद्धि वाले मत्वाधीरो न सोचती में धीर शब्द से जिनको कहा गया उन्हीं को यहाँ पर दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी में सूक्ष्मदर्शी शब्द से कहा जा रहा और ऐसे सूक्ष्मदर्शी अधिकारी के द्वारा दृश्यते दृश्यतेने आत्मना अनुभुयते अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में अनुभव किया जाता ऐसी प्रमा उत्पन्न होती है तो यही सामान्य स्थिति में भी ये दृश्य था शरीर और जब अत्यंत कष्ट भोग रहा है उस समय भी दृश्य ही है और जो दृश्य होता है वो दृष्टा का स्वरूप नहीं होता हा ऐसा होता है हाँ शरीर आत्म बुद्धि आ जाती है लेकिन टालना तो ऐसा ही पड़ता है उपाय तो यही है तो इसी उपाय से उसको उस समय भी दृश्य बना करके और अपने साक्षी भाव में स्थित करके ही अपने आप को उससे अलग हुआ जा सकता है नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है साक्षी भाव में स्थित हो करके ही शरीर से जब अलग होंगे तभी चाहे वो अनुकूल स्थिति में हो या प्रतिकूल स्थिति में हो नहीं तो अनुकूल स्थिति में भी जुड़ा हुआ ही रहेगा शरीर के साथ तो निश्चित है शरीर की उस परिस्थिति से बुद्धि प्रभावित होगी लेकिन वह अनुकूल परिणाम होने के कारण लगता है कि समाहित है चित्ता लेकिन वो भी हर्ष भी एक परिणाम है विकार है वो भी विकृति ही बुद्धि है लेकिन वो अनुकूल विकार होने के कारण व्यक्ति दुखी नहीं होता हाँ हाँ हाँ लेकिन वो भी विकार है प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभावित हो रहा है तो उतनी ही अनुकूल परिस्थिति आने पर निश्चित रूप से प्रभावित होगा लेकिन वो अनुकूल परिणाम होने के कारण वो लगता है कि हम आनंद में ही हैं आत्मानंद में ही है आत्मानंद नहीं है वो तो रसा स्वाद आदि के लिए भी मांडू कारिका में कहा ना, जब समाहित चित्त में भी आनंदाभास होता है तो उस, उस उसका भी भोक्ता न बने तो बाकी तो विषयानंद जो बाह्या अनुकूल परिस्थिति है उसमें तो लेकिन ये हो जाता है कि लक्त भ्रम हो जाता है कि नहीं ठीक ठाक ही चल रहा है यानी जितनी प्रतिकूलता का प्रभाव रहेगा उतनी अनुकूलता का भी प्रभाव रहेगा दोनों समान रूप से चलते है ना रथ के चक्र और दोनों परिस्थितियों से बचाया जा सकता है शरीर से अलग साक्षी भाव में स्थित होकर के इसलिए निधि ध्यासन की परिपक्व अवस्था की जरूरत है निधि ध्यास की परिपक्व अवस्था में तो उपाधि मात्र से विनिर्मुक्त जो निर्विशेष स्वरूप है उसी का अहंतया अनुसंधान है न और उसी निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार जिसके अंदर दृढ़ है वह दोनों परिस्थिति में जितना संस्कार होगा उस संस्कार के अनुसार शरीर से अलग अपने को महसूस करेगा और संस्कार यदि कमजोर हैं तो एक सीमा तक साक्षी भाव में रहेगा फिर शरीर आत्म भाव में ही आएगा शरीर आत्म भाव में आएगा तो बदलेगा जैसा शरीर है ऐसा ही प्रतीत होगा सुखी है तो सुखी दुखी है तो दुखी तो सूक्ष्मदर्शी यानी निर्दोष चित्त वाले और निर्दोष चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा दृश्यते यानी अनुभूयते, थे या दिखना घटादि भिन्न पदार्थों को जैसा दृश्य बना करके देखा जाता है ऐसा वह आत्मा नहीं दिखेगा आत्मना अनुभूयते इसलिए दृश्यते का अर्थ मैं के रूप में वो अनुभव में आएगा तत्त्वमशी वाक्य की सहायता से निर्दोष बुद्धि में ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा उससे अभाना पादक आवरण निवृत्त होगा अजय से अभाना पादक आवरण निवृत्त होगा तो वह चेतन आत्मस्वरूप स्वयं भाषित होगा मय के रूप में निरंतर प्रकाश रहेगा इसे दृश्य ते तो्रया बुद्धिया से कहा जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि नए तदव असंस्कृत बुद्धे अभिज्ञवाद न प्रकाशते उक्त और दृश्यते तु तो संस्कृतयानी या अग्रया एक संस। <coughs> अग्रिया ये एक विशेषण है बुद्धि का वो अग्रम अग्रिया और अग्र शब्द का अर्थ है एकाग्र और तया अग्र्या बुद्धि का अर्थ कर रही है किया जा रहा है कि एकाग्रता उपेतया एकाग्रता से युक्त बुद्धि को अग्रिया बुद्धि कहा जाएगा एकाग्रता से युक्त से बताया गया विक्षेप रहित बुद्धि विक्षेप दोष रहित अनिंगन बुद्धि और एकाग्रता उपेतया इति उपेतयानी इत्यर्थ अग्रिया बुद्धि का अर्थ हुआ एकाग्रता एका युक्त बुद्धि सूक्ष्मया का अर्थ करते हैं सूक्ष्म वस्तु निरूपण पर, परया तो सूक्ष्म वस्तु जो से सूक्ष्म वस्तु है वो है पुरुष पुरुष यानि आत्मा और उसका निरूपण करने में समर्थ है निरूपण परा का मतलब उस प्रकृति तथा प्रकृति का परिणाम जो समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष है विवेचन पुरुषोत्तम का करने में समर्थ बुद्धि आत्मात्म विवेकवती बुद्धि जैसे अंधकार और प्रकाश का सुस्पष्ट विवेक होता है कि ये अंधकार है ये प्रकाश है ऐसे अंधकार और प्रकाश के तरह आत्मा और अनात्मा का सुस्पष्ट विवेक जिस बुद्धि में है वह बुद्धि मानी जाती है सूक्ष्म बुद्धि निर्विशेष ब्रह्म का ब्रह्म को ही आत्मा समझने वाली बुद्धि उसमें अक्षर पुरुष जो कारण उपाधि है उसे भी मैं नहीं समझती और सूक्ष्म कार्य तथा स्थूल कार्य उपाधि जो सूक्ष्म शरीर एवं कारण स्थूल शरीर इनमें से भी किसी को मैं नहीं समझती अपितु इन दोनों कार्य कारण उपाधि से विलक्षण ब्रह्म को ही मैं के रूप में ग्रहण करती है वो है सूक्ष्म सूक्ष्म बुद्धि उसे कहा जाएगा सूक्ष्म वस्तु निरूपण परा आत्मा अनात्मा में आत्म भ्रांति न करने वाली बुद्धि और उस बुद्धि से दृश्यते, तो यहां दर्शन है परमा अहम और कर इस बुद्धि में तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि प्रमा उत्पन्न होती है क्योंकि प्रमा का प्रतिबंधक कोई भी दोष इस बुद्धि में नहीं है अग्र्या और सूक्ष्म ये दो विशेषण बुद्धि के बता रहे हैं कि प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित बुद्धि इन दो विशेषणों से विशिष्ट बुद्धि है प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक सारे दोषों से रहित बुद्धि अग्रह कहा जाता है आ, एक फल को एक विषय को सामने वाले और अग्र्या शब्द का अर्थ है अग्र के तरह तो अग्र के तरह अग्र एक होता है ऐसे जिस बुद्धि का विषय एक है वो बुद्धि है अग्र्या अग्र के तरह अग्र्या का मतलब तो अग्र जैसे एक है ऐसे ही बुद्धि का विषय भी एक ही है जिसके जिस बुद्धि के वो बुद्धि है अग्रिया बुद्धि एक ही विषय रहा कौन आत्मा ही वाक्यार्थ ही विषय है जिसका दूसरा कोई विषय नहीं है का मतलब अध्यस्त मात्र कहा संश्लेष छोड़ करके अधिष्ठान में पहुंचने वाली बुद्धि य मनोजाति तत्र तत्र समाधया ऐसी बुद्धि वो बुद्धि है अग्रिया बुद्धि और ऐसी अग्रिया तथा सूक्ष्म बुद्धि वो हो गई समस्त दोषों से रहित बुद्धि और उस बुद्धि में दर्शन होता है का मतलब तत्वसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का उदय होता है इस वृत्ति का उदय ही ब्रह्म साक्षात्कार है वो वृत्ति ही ब्रह्म साक्षात्कार है और इस साक्षात्कार से आभानापादक आवरण निवृत्त होता है जो गूढ़ था आत्मा वह गूढ़ आत्मा का गूढ़त्व निकल जाता है आवरण समाप्त होता है अनावृत हो जाता है अनावृत आत्मा फिर स्वयं प्रकाश है वो जिस बुद्धि से आवरण निवृत्त हो गया उस बुद्धि में स्वयं मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है ये दृश्यते तो ग्रया से कहा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया दृश्य ये ये बुद्धि तो हो गई करण बुद्धिया में तृतीय है ना वो करण अर्थ में तो कहा और दृश्यते ते कर्मणी प्रयोग है उसका कर्म है आत्मा तो आत्मा दृश्यते तो कर्ता कौन होगा दृश्यते का वो तो कर्ता को पूछने के लिए एक प्रश्न है कि कई यानी कई दृश्यते आत्मा यानी किनके द्वारा देखा जाता है तो का सूक्ष्मदर्शी भी ये कर्ता में तृतीया है बुद्धिया में करण अर्थ में तृतीया और सूक्ष्मदर्शी भी में तृतीया है कर्ता अर्थ में तो सूक्ष्मदर्शी में प्रत्यय है शील अर्थ में शील कहते हैं स्वभाव को तो सूक्ष्म पश्यती तीला सूक्ष्मदर्शिना तय सूक्ष्मदर्शी भी ऐसा विग्रह होता है सूक्ष्मदर्शी भी पद का तो सूक्ष्म वस्तु को देखना जिनका शील यानी स्वभाव बन गया है और तो सूक्ष्म वस्तु है पुरुष ब्रह्म और उस ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान जिनका शील है स्वभाव है ये शील कि, किन का बनता है तो जिसका संस्कार ब्रह्म जिसके बुद्धि में ब्रह्म का ही आत्मरूप से संस्कार है प्रकृष्ट संस्कार है बलवान संस्कार है उसी का ये शील बनेगा पुरुष को मैं के रूप में देखना ये स्वभाव होगा शीलकार्थी संस्कार है और अनात्मा शरीर आदि का आत्म से संस्कार बुद्धि में जिसके होगा उसे तो कहा जाएगा अनात्मदर्शी और अनात्मा है स्थूल इसलिए स्थूलदर्शी होगा पुरुष के दृष्टि में अव्यक्त भी स्थूल है महान के दृष्टि में सूक्ष्म होने पर भी पुरुष के दृष्टि से देखते हैं अव्यक्त को तो वो स्थूल है तो अव्यक्त भी स्थूल है कारण उपाधि भी तो कार्य उपाधि चाहे वो सूक्ष्म कार्य उपाधि हो या स्थूल कार्य उपाधि हो तो वो स्थूल रहेगी इसलिए उनको तो स्थूलदर्शी कहा जाएगा जो अनात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान करते हैं अविवेकी है वे हैं स्थलदर्शी स्थूल का मय के रूप में अनुसंधान करने वाले और सूक्ष्म है आत्मा और उसी का मय के रूप में अनुसंधान करने वाले वो हैं सूक्ष्मदर्शी ब्रह्म का ही आत्म रूप से संस्कार जिनके बुद्धि में प्रवल पड़ा हुआ है निधि ध्यास जिनके जिनका परिपक्व हो गया है उनके बुद्धि में ब्रह्म का आत्म रूप से सुदृढ़ संस्कार रहता वे है वे हैं सूक्ष्मदर्शी शब्द से ग्राह्य और तय उन सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा दृश्यते का आत्मना अनुभूयते तो ये कहा कि कई यानी सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की व्याख्या भाष्कार भगवान ने की इंद्रियभ्यपराह्य था इत्यादि प्रकार परम सूक्ष्म द्रष्टुम शीलम यशान ते सूक्ष्मदर्शिना तय सूक्ष्मदर्शी भी पंडित तो इंद्रियों से अर्थ पर हैं, अर्थों से मन पर है मन से बुद्धि बुद्धि से बुद्धि समिबुदि बुद्धि से अव्यक्त अव्यक्त से पुरुष ऐसे उस से अभ्यंतर सूक्ष्म पुरुष का मैं के रूप में अनुसंधान करना जिनका शील हो गया है स्वभाव हो गया है यह स्वभाव किनका होता है जिनका निधिध्यासन परिपक्व हो गया है उनका यह शील होता है वो किसी भी स्थिति में रहेंगे तो उनका वो संस्कार उनकी अहम वृत्ति को ब्रह्म के ओर ही ले जाएगा ब्रह्म में अहंता को ही स्थापित करते हुए उपाधि के प्रवृत्ति काल में भी निवृत्ति काल में भी उनकी अहंता रहेगी ब्रह्मनिष्ठ ही ब्रह्म को ही बनाएगी शरीर आदि प्रवृत्त दिख रहे हैं तब भी और शरीर आदि शांत बैठे हैं तब भी और जिनका भी निधिध्यासन प्रारंभ हो रहा है उस समय शरीर आदि शांत बैठने पर भी मन शरीर आदि में ही रहेगा धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं तो क्षण के कुछ हिस्से में तो ब्रह्मात्म एकत्व एक की ओर जाएगा ब्रह्माभिमुख रहेगा नहीं तो अधिकतर अहम वृत्ति रहेगी पांच कोषों में से किसी न किसी कोष को ही आलम्बन बनाने वाली और जिनका निधि ध्यान परिपक्व हो गया है उनकी अहम वृत्ति चाहे वो चल रहे हैं तब भी बैठे हैं तब भी और कार्य कर रहे हैं तब भी रहेगा उसकी आ, उनकी आवृत्ति ब्रह्माभिमुखी रहेगी वो हो गए माना जाएगा कि सूक्ष्म दर्शी है उनका शील है सूक्ष्म शब्द तो ब्रह्म का आत्म रूप से ग्रहण करना ये शील हो गया स्वभाव हो गया और ऐसा स्वभाव प्रयत्न से बनाना प्रताभ्यास से बनता है ना, स्वभाव तो स्वभाव है संस्कार जैसा करते रहेंगे वैसा ही बुद्धि में अब संस्कार बनता अभ्यास से स्वभाव बनता शील बनता और पहले से निधिध्यासन ही करता आ रहा है जो उसका शील ऐसा बनेगा और ऐसा शील जिसका होगा उसी को श्रुति कर रही है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा इसलिए गीता कहती है बहुनाम जन्म नाम आनते ज्ञानवान माम प्रपद अनेकों जन्मो की साधना करते करते करते ये ब्रह्म का आत्म रूप से संस्कार सुदृढ़ होता है अनात्मा शरीरादि के आत्मरूप से संस्कार शिथिल पड़ जाते हैं जो संस्कार प्रबल है वो स्वभाव कहलाता है और ऐसा स्वभाव जिनका है उनके द्वारा दृश्य विपंडित है आत्मज्ञ है तो सूक्ष्मदर्शी भी इति पंडितयी इत्यर्था थोड़े दृश्यते पद का प्रयोग जो मूल श्रुति में तथा भाष्य में हुआ इस पर थोड़ा विचार करते हैं टीकाकार आत्मा को दृश्यते कहेंगे तब तो आत्मा एक प्रकार से परप्रकाश्य हो जाएगा ना दृश्यता ने उसका वाच्य अर्थ ही लेंगे तो तो दूसरे से देखा जा रहा है पर प्रकाश हाँ हाँ इदम रूप से और कोई दूसरा प्रकाशक है उसका तो ये जड़त्व की आपत्ति आएगी इसके लिए कह रहे हैं कि यहाँ दृश्यते शब्द का औपचारिक प्रयोग है औपचारिक कहते गौण प्रयोग को मुख्य अर्थ में दृश्यते शब्द का प्रयोग नहीं है गौण प्रयोग है इसके लिए दो तीन पंक्ति लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए निदीध्यासन प्रचयन ऐकाग्र्य आपन्नमत यदा सहकारी संपाद्यते तदा महावाक्यात् अहम् ब्रह्मास्मि इति या बुद्धि वृत्ति इति स्वतो भावप्रोक्षत व्यवह्रीये दृश्यत्व ये एक वाक्य है वहां से लेकर के यहां तक स्वातिन पंक्ति है पूरा एक वाक्य है तो निदिध्यासन प्रचयन प्रचय कहते हैं आधिक्य को वृद्धि को बहुलता को तो निधिध्यासन का प्रचय प्रचय तो निधिध्यासन परचय हुआ निधिध्यासन की बहुलता खूब निधिध्यासन किया तो उससे क्या होता है जो अनात्मा शरीर का आत्म रूप से संस्कार रूप विपरीत भावना है ना उसकी विरोधी शुभ भावना आ जाती है और शुभ भावना यदि प्रबल हो जाएगी तो अशुभ भावना कमजोर हो जाएगी अशुभ भावना चित्त में रहेगी तो चित्त रहता है चंचल अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से संस्कार जब बुद्धि में रहेगा तो शरीर आदि को मैं समझेगा तो शरीर आदि के अनुकूल पदार्थों को प्राप्त करने के लिए चिंतन होगा शरीर आदि के प्रतिकूल पदार्थ जो प्राप्त हैं उनको हटाने का चिंतन होगा ये अनात्म वस्तु के चिंतन का नाम है विक्षेप चंचलता अनात्म वस्तुओं का चिंतन रहेगा तो चित्त रहेगा अनेकाग्र एकाग्र नहीं होगा और आत्मा का ही आत्म रूप से चिंतन ब्रह्म का ही आत्म रूप से चिंतन करेंगे तो शुभ भावना अद्वैत विषय नहीं होने से उसका द्वैत विषय न होने से उसमें एकाग्रता आएगी अद्वैत ब्रह्म का संस्कार से संस्कारित बुद्धि में एकाग्रता होगी तो निधि तो तत्त्वमशी वाक्यर्थ का अनुसंधान है ना अर्थतत्त्वमशी तत्वमशी वाक्यर्थ है एकत्व तत्त्वम पदार्थ का एकत्व मैंने मैं ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन तो ये चिंतन जितना जितना बढ़ता जाएगा इसकी बहुलता होगी तो एकाग्रता उतनी ही उतनी बढ़ती जाएगी और ये निधिध्यासन परिपक्व होगा तो स्वभावतः मन जो पारमार्थिक एक वस्तु है उसी से संलग्न रहेगा वास्तविक एकता है एकाग्रता है तो ये कह रहे हैं कि निधिध्यासन प्रचय न एकाग्रम आप यदा तो निधिध्यासन की बहुलता से एकाग्रता से युक्त हो गया है अंतकरण जब ऐसा अंतकरण सहकारी होता है किसका तत्वमसी वाक्य का तत्वमसी वाक्य है कारण किसका अहम ब्रह्मास्मि प्रमा का और उसमें सहकारी कारण है तत्वमसी वाक्य तो सब सुनते हैं कितने बार हम लोग सुनते हैं लेकिन अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं हो पाता क्योंकि इसका सहकारी अंतकरण जैसा होना चाहिए वैसा अंतकरण हमारे पास नहीं है वो है तत्व प्रमा की उत्पत्ति का कारणभूत तत्वमसी वाक्य का सहकारी अंतकरण माना जाता है निदिध्यासन प्रचय से एकाग्रता आपन्न अंतकरण वो सहकारी अंतकरण माना जाता है सहकारी कारण प्रमा की उत्पत्ति में और वो जब सहकारी होता है तो तत्वमसी वाक्य से टीकाकार कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि ऐसा परमात्मक साक्षात्कार उत्पन्न होता है और उस वृत्ति में अभिव्यक्त होता है ब्रह्म भाव ये लिखते हैं कि यदा सहकारी संपाद्यते तदा तत् सहकृतात् इसमें शब्द से उस अंतकरण को लेना एकाग्रता आप से सहकृत महावाक तो महावाक्य होगा एस सर्व, सर्वेशु भूतेषु आत्मा ये है यहाँ का महावाक्य इससे तत्वशी वाक्य से जो अहम ब्रह्मास्मि प्रमा उत्पन्न होती है वही प्रमा एस शर्व, भोतेशु आत्मा यह वाक्य श्रवण मात्र से होगी अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति तो तत्सहृता महावाक्या ब्रह्मास्मी या बुद्धिवृत्तिपद्यते वो बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होगी ये कहलाएगी प्रमा और निधि ध्यान के समय भी अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति उत्पन्न हो रही थी लेकिन वो महावाक्य से नहीं वो साधक के प्रयत्न से इसलिए वो प्रमाण प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रमाण से उत्पन्न नहीं हुई वो प्रयत्न से उत्पन्न हुए जो प्रयत्न साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होता है उसे अनुष्ठेय कहा जाता है इसलिए अनुष्ठेय साधन है निदित्य प्रयत्न साध्य है और प्रमा प्रयत्न साध्य नहीं है निदिध्यासन का फलभूत जो अंतकरण की एकाग्रता है उस निदिध्यासन के फलभूत एकाग्रता से युक्त अंतकरण सहकृत महावाक्य से वैसी ही एक वृत्ति उत्पन्न हुई आम ब्रह्मास्म ऐसी लेकिन यह वाक्य रूप प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण प्रयत्न से उत्पन्न न होने के कारण प्रमा कहलाएगी और तस्याम तस्याम यानी प्रमायाम उस वृत्ति में अभिव्यक्तो ब्रह्म भाव तशेष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम विवृणुते का अर्थ करते हैं अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं परमात्मा का परमात्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को उस साधक के लिए प्रकट करते हैं यानी उसकी अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में स्वयं अभिव्यक्त हो जाते हैं ये अभिव्यक्त हो गए तो ये हो गया प्रमाण तथा वस्तु तंत्र प्रमाका होना वस्तु है वो ब्रह्म भाव वो स्वयं अभिव्यक्त हुआ तो तस्याम अभिव्यक्तो ब्रह्म भाव इति स्वतो स्वतःपरोक्षत व्यवह्रिय वो ब्रह्म स्वतो परोक्ष है का मतलब स्वयं प्रकाश है वह वृत्ति केवल ब्रह्म विषयणी वृत्ति ब्रह्म विषयक अज्ञान को मात्र दूर करेगी और ब्रह्म विषयक आवरण निवृत्त होने के बाद ब्रह्म स्वयं ही मय के रूप में स्फूरित होता है। वो ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता इसलिए वृत्तिस्थिदाभास अप्रोक्षतया व्यवहारिये उस ब्रह्म भाव को वृत्ति में अभिव्यक्त ब्रह्म भाव को स्वतो अप्रोक्ष इस नाम से कहा जाता है। तो जो स्वतः अप्रोक्ष स्वयं प्रकाश है उसके लिए फिर श्रुति में तथा भाष्य में दृश्यते ते प्रयोग कैसे हुआ तो कहते इति यानी इस कारण से दृश्य उपचर्यते तो ब्रह्म में जो दृश्यते शब्द से दृश्यत्व बताया गया वह घटादि में जड़ वस्तु में जैसा दृश्यत्व है वृत्तिस्थिभाष के द्वारा प्रकाश्यमत्व रूप दृश्यत्व वैसा दृश्यत्व नहीं है औपचारिक दृश्यत्व है। वो दृश्यत्व दिखाने के लिए एक प्रसिद्धि बता रहे हैं लौकिक प्रसिद्धि को यो ही प्रयुक्त व्यवहार स तदृश्य इति प्रसिद्धम जो पदा, जिस पदार्थ का जिस अन्य पदार्थ के द्वारा प्रयुक्त व्यवहार होता है उस पदार्थ को माना जाता है उसका दृश्य तो रूपादि का व्यवहार चक्षरादि प्रयुक्त है ये लाल है ये पीला है ये नीला है ये चक्षुरादि की सहायता से व्यवहार हो सकता है इसलिए चक्षुरादि का दृश्य माना जाता है रूपादि को जैसे ऐसे मैं ब्रह्म हूं ये जो व्यवहार है ज्ञानी का अहम् ब्रह्मास्मि ये व्यवहार कब हो सकता है जब तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति से ब्रह्म विषयक आवरण बाधित हो जाए हो जाए, तो जिनका आवरण भंग हो गया है आभाना पादक आवरण निवृत्त हो गया वे ही पूछो कि आप कौन हैं, तो कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि और का आवरण दूर नहीं हुआ उनको पूछो कि आप कौन है तो कहेंगे कि हम फलाने हैं यानी शरीर का जो नाम है वो नाम बताएंगे शरीर पुरुष है तो पुरुष शरीर स्त्री है तो स्त्री शरीर युवा है तो मैं युवा हूं ऐसा लेकिन ये अभाना पादक आवरण जिनका निवृत्त तो हो गया वो कहेंगे कि मैं ब्रह्म हूं इसलिए ब्रह्म का व्यवहार मैं ब्रह्म हूं ऐसा व्यवहार ये तत्वमश्यादि वाक्य से उत्पन्न हुई इस वृत्ति के अधीन होने से और तत्वमसी वाक्य में सहयोगी हैं ये अंतकरण एकाग्र तथा सूक्ष्म अंतकरण बुद्धि ये सहयोगी होने से उसके भी अधीन माना जाएगा तो अहम ब्रह्मास्मि यह व्यवहार एकाग्र तथा सूक्ष्म बुद्धि के अधीन होने से औपचारिक प्रयोग हो रहा है कि एकाग्र तथा सूक्ष्म बुद्धि से ब्रह्म दृश्य है ऐसा ब्रह्म में दृश्यत्व का व्यवहार हुआ क्योंकि लोक में यह प्रसिद्धि है ये गौन प्रयोग है इस प्रकार ये बारहवें मंत्र की चर्चा संपन्न हो जाती है तेरहवे मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे